हम देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त जो हैं, वो सड़कों पर कीर्तन करते रहते हैं नाचते रहते हैं और पुस्तकों का वितरण करते रहते हैं तो आप ये सब चीजें करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं इससे क्या फायदा होगा समाज को आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं तो ये आपका प्रश्न है <laughs> ये मेरा प्रश्न है और साथ ही साथ जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उन लोगों का भी है समाज के लिए क्या करना है तो ऐसे ही बहुत संस्था और धार्मिक अधार्मिक जो मान मानव कल्याण के लिए और गरीब लोगों को खिलाते हैं और वस्त्र दान देते हैं और हॉस्पिटल भी बनाते है स्कूल बनाते है तो ये आपका प्रश्न है तो आप रास्ते में नाचते रहते हैं कीर्तन करते हो मानव समाज के लिए क्या कल्याण होते हमारे काम से बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं तो।, तो रास्ते में मत नाचो और स्कूल बनाओ हॉस्पिटल बनाओ और, और यही धर्म है कई लोग ऐसे बोलते हैं तो यही धर्म है धर्म नहीं है तो भगवान का नाम लेना धर्म है तो गरीब लोगों को खिलाना और ऐसे तो हमारा क्या जवाब है तो तो जवाब में पहले समझना चाहिए तो धर्म क्या है जीवन का क्या उद्देश्य है और लोगों का वास्तविक कल्याण कैसे होते हैं नास्तिक जो है बोलते कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते है और सब कुछ जो है या कल यहाँ पर इस जीवन में तो इसलिए वो आज का सभी समस्याओं का समाधान आयोजन करना चाहिए तो समझना चाहिए कि मृत्यु के साथ पूरा नाश नहीं होता मृत्यु खाली शरीर का है और मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति होते अस्तित्व होते है तो इसलिए वो आत्मा सनातन है मृत्यु असनातन है तो इसलिए फरम का होते हैं आत्मा का आत्मा का और शरीर हम शरीर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन में मृत्यु होगा और सूर्य का नाश होगा तो नास्तिक बहुत है कोई प्रमाण नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन होते हैं, लेकिन प्रमाण भी नहीं है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होते जैसे नास्तिक बहुत है तो और कुछ भौतिक वैज्ञान का प्रमाण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं है तो अगर जीवन के बाद जीवन होते और अगर जीवन के बाद जीवन नहीं होते हैं तो कुछ भी वैज्ञानिक भौतिक वैज्ञानिक प्रयास से हम कुछ पता नहीं मिल सकता। तो ये विश्वास का नहीं है लेकिन अंधविश्वास नहीं है सभी बड़े बड़े आचार्यगण कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की अस्तित्व होते हैं और हम भी महसूस करते हैं कि मे जीवित हूं मैं खाली शरीर नहीं हूं शरीर में क्या है रसायन है वो केमिकल से बना है ज़रा प्रकृति से लेकिन मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं तो अगर हम ऐसे समझते कि आत्मा ही व्यक्ति है शरीर नहीं है तो आत्मा कल्याण है आध्यात्मिक ऐसे समझना चाहिए और शरीर के लिए कुछ करना चाहिए कुछ खाना चाहिए फिर खानना फिर सोना और रोटी कपड़ा मखान यही सब बंदोबस्त करना चाहिए लेकिन वो जीव का परम का नहीं है तो जो भवसे की धर्म है गरीबों को खिलाना और हस्पाव बनाना तो वो भी हम मानते हैं लेकिन वो वो धर्म का वो उप धर्म है वो फरम धर्म नहीं है वो एक धर्म ये सब करना चाहिए लेकिन ये फरम धर्म नहीं है फरम धर्म है यही समझना है कि हमारा सनातन का यान क्या है और शास्त्रों से हम ज्ञान मिलते हैं कि जब तक हमारा ज्ञान नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ मैं भगवान का सनातन दास हूँ और जब तक हम ऐसे समझने से कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो वास्तविक कल्याण नहीं हो सकते क्योंकि आगर एक गरीब आदमी को खिलाना है तो पांच घंटे के बाद वो फिर भूखी होगा तो ऐसा ही हम देखते हैं कि आगर वो बूगी को खिलाना है वो पैसा जो बचते है वो चाव डाल से इत्यादि खरीदने से वो पाई से जो बचते है हैं वो पीते हैं शराब पीते हैं तो इससे क्या हो या क्या होते है? तो जो भूखी है अंत जानते हैं वो काम में के अनुसार भूखी होते हैं अगर वो बूगी लोगों को खिलाना है तो शराब पीते वही बात है कि ज्यादा से शराब पीते हैं और दूसरी बात है कि कार मफाव के अनुसार तो अगर इस बार फिर बढ़ते हैं बढ़ते हैं तो आ, दूसरे बार में वो भोगी रहेगा तो कार मफाव तो ऐसे होते हैं और ऐसे भी हॉस्पिटल बनाना है तो लेकिन जितने भी हॉस्पिटल है और जितने अच्छा हॉस्पिटल हो, होते हैं और उसमें जितने श्रेष्ठ डॉक्टर रहते हैं तो लोगों का मृत्यु होते है मृत्यु से अचानक को, का कोई उपाय नहीं है तो अगर हम अच्छे हॉस्पिटल में मार जाते है या रास्ते में मार जाते हैं तो फाला की होते हैं तो वास्तविक हॉस्पिटल है जिसमें हम चिकित्सा मिलते हैं जिससे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा यही हॉस्पिटल है स्कन मंदिर हम रास्ते में नाचते हैं जैसे कि लोगों पैर न मिले मिलेंगे प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली शरीर के लिए प्रयास करना और आत्मा आत्मकाव्यान के लिए प्रयास करना हम नाचते हैं वो, वो किसका किस प्रकार का नाचना है वो बिस्को जान से नहीं है तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए नहीं है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है लेकिन ना लोग जिनकी बुद्धि बहुत नीचे, तो हमेशा धर्म और भगवान के विरुद्ध है ऐसे बहुत है यही सब आध्यात्मिक प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है तो खाली हॉस्पिटल बना लेकिन हॉस्पिटल बनाने से क्या फायदा होता है फायदा होता है कि गरीब लोग जो बीमार है उसका कुछ शारीरिक फायदा होगा लेकिन आध्यात्मिक फायदे से वो कुछ नहीं है हम हॉस्पिटल के विरोध नहीं है तो अगर हॉस्पिटल हम भी अगर ज्यादा बीमार हो तो हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन हम ऐसे पहचान नहीं करते कि वो मानव समाज के लिए श्रेष्ठ का है क्योंकि वो नहीं है दो लाभ मान अवश्राप्त करके भगवान की सेवा करना चाहिए तो खाली शारीरिक की सेवा करने से खाली शारीरिक फायदा होगा और फायदा नहीं होगा एक बात और है कि अगर वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लेने से एक आदमी जो अज्ञानी है जीवन का उद्देश्य नहीं जानते है तो अगर वो फिर स्वस्थ अच्छी बन जाते हैं ट्रीटमेंट लड़ने से लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं जानते तो उसके बाद फिर वो शारीरिक भाव मिलकर मिल वो फिर वापस विषय सुख भोग विलास वापस जाएगा और फिर ज्यादा पाप करेंगे तो अच्छा हो अगर वो पापी लोग जो, जो अच्छा हो अगर जाओ ज्ञान नहीं है तो तुरंत मार जाना अच्छा है जैसे कि ज्यादा पाप नहीं खड़ेगा इस जीवन में लेकिन उससे और बहुत बहुत अच्छा है कि पाप बंद बन, करेगा फार मार्च ज्ञान प्राप्त करने से तो ये स्कोन मंदिर ही हॉस्पिटल है आध्यात्मिक हॉस्पिटल हम ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट क्या है अध्यात्मिक ज्ञान देना और हम भी बूगी लोग को प्रसार के खाली भुग, सब भूगी सब प्रसाद कृष्ण प्रसाद के लिए है हम सबको प्रसाद देते ऐसा भेद भेद नहीं कहते कि ये गरीब है वो धनी है तो सबकी आवश्यकता है कृष्ण प्रसाद लेना क्योंकि कृष्ण प्रसाद लेने से तो खाली पेट बर्ण नहीं है अगर हम सोचते ये खाली पेट बर्ण के लिए है तो कृष्ण प्रसाद वो एक अपराध है क्योंकि कृष्ण प्रसाद लेना का मुख्य कारण है कृष्ण सेव ये कृष्ण भक्ति का एक अंग है या विभाग है जो कृष्ण प्रसाद लेने से कृष्ण कृष्ण भक्ति भावना आते हैं तो हम ऐसे कृष्ण प्रसाद वितरण करते हैं हम भी लोगों को आ, खाना देते हैं खाना तो वो शब्द तो ठीक नहीं है क्योंकि यही कृष्ण प्रसाद है तो हम कृष्ण प्रसाद देने लेकिन वो साधारण खाना नहीं है वो आत्मा के लिए खाना है तो यही फाला तो ये खाना किस प्रकार आत्मा के लिए खाना है अगर आप ऐसा हाँ। कह रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो चीज आप दे रहे हैं वही चीज अन्य को दे रहा है पर आप उसे बोल रहे हैं कि हाँ। ये तो आध्यात्मिक कृष्ण कृष्ण प्रसाद तो साधारण खाना नहीं है कृष्ण प्रसाद क्या है तो भगवान कृष्ण को चावल दाल रोटी छटनी खीर यही सब और खाना है और अपन करने के पहले और के पश्चात तो देखते हैं लेकिन भक्त जानते हैं कि यही प्रसाद है अगर प्रेम से भगवान को अर्पण करना है भगवान उसको ग्रहण करते हैं गीता में श्री कृष्ण कहते पत्रंग पुष्प फलंग तलंग यो में भक्तियाँ प्रयाचित चाहे तो हम भक्ति पारित हम अष्णामी पैता अगर मेरे भक्त भक्ति के साथ मुझको इत्यादि करते हैं मैं वो ग्रहण करता और यही प्रसाद प्रसाद शब्द का मतलब कृपा भगवान की कृपा से वो खाना हमको वापस देते हैं और वो प्रसाद सेवा करने से हम प्रसाद खाते है ऐसे नहीं बोलते हम खते हैं और इसका मतलब हम भोग खेते हैं तो इसे हम प्रसाद नहीं खतते लेकिन हम प्रसाद सेवन करते हैं प्रसाद लेना वो कृष्णा सेवक का आ, एक अंग है और वो कृष्णा प्रसाद लेने से सेवक करने से वो चित्त शुद्धि होते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है प्रसाद नहीं और चित्त शुद्धि में तो यही बात तो बिल्कुल नहीं समझते लेकिन भक्तों के जीवन में अनुभूति होते हैं कि कैसे कृष्ण प्रसाद सेवा करने से जीवन में परिवर्तन है चित्त शुद्धि होते हैं और हम ऐसे बहुत बार देखते हैं कि लोग जो पूरा नास्तिक होते कृष्ण प्रसाद लेने से से परिवर्तित हो जाते हैं। एक बात है कि बहुत से लोग जो कृष्ण प्रसाद में विश्वास नहीं है और कृष्ण भक्ति के विविध है तो प्रसाद ग्रहण नहीं करते तो वो, वो वो क्या है हम नहीं लेंगे वो क्या है वो मंदिर का खाना हम नहीं लेंगे एक्चुअली क्या होते डर लगते कि अगर हम लेंगे तो चित्त शुद्धि होगी हमारा आकाशन होगा कृष्ण भक्ति के लिए आपरीत रूप में आगो की श्रद्धा होती है भक्ति में क्योंकि जानते है कि अगर हम लेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे तो आई से विश्वास है कि कृष्ण प्रसाद में प्रभाव है लेकिन उससे नहीं लेते भक्त भक्त जन कृष्ण प्रसाद लेते हैं क्योंकि विश्वास है इसमें प्रभाव है कि हम कृष्ण भक्ति मिलेंगे और नास्तिक लोग भी ऐसे विश्वास है लेकिन उससे नहीं लेते आग से कि वो कृष्ण प्रसाद तो साधारण खाना है तो जन तो भगवान को आप, आपन कहते हैं और वो उसमें कुछ नहीं है वो खाली खाऊपना है तो क्यों प्रसाद नहीं लेते आगार सर से वो साधारण खाना है तो उसमें अच्छा स्वाद भी होते हैं और हम फ्री देते हैं तो क्योंकि नहीं लेते क्योंकि विश्वास है कि इसमें प्रभाव है और इसमें नहीं लेते <laughs> लेकिन उस उससे हम समझ सकते हैं कि वे भी विश्वास भी करते हैं कि यही साध रण खाना नहीं है खरे सोचते हैं इसमें वो कुछ जादू जादू कार्य है ऐसा <laughs> वो जादू क्या है वो कृष्ण भक्ति प्रभाव है प्रसाद में कृष्ण का एक नाम माधव भी है और हम हमने कई जगह सुना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है तो ये जो धारणा है ये हम सुनते हैं लेकिन कितने कितने सही है कितने। मानव सेवा माधव सेवा है तो वो एक बहुत है वो शास्त्र का बादशाह नहीं है तो शास्त्रों में नहीं है नहीं नहीं ऐसे एक आधुनिक कहावत बात है जो आगा मानव सेवा माधव सेवा है क्यों शास्त्र में माधव सेवा विधि है जो मानव सेवा विधि से अलग है माधव सेवा कैसे करना है कस पूजा करने से मानव के लिए पूजा करने के की कोई विधि नहीं है तो अलग होते हैं क्यों क्योंकि तो माधव और मानव अलग है अगर मानव सेवा माधव ऐसे बहुत नहीं इसमें उदाहरण है कि मानव और माधव में कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर है माधव है भगवान माधव माँ का मतलब लक्ष्मी और धाव का मतलब स्वामी पति तो जीव लक्ष्मी देवी के के पति नहीं है जीव भगवान नारायण और लक्ष्मी के सेवक है लेकिन क्योंकि हम स्वीकार करना नहीं चाहते क्योंकि हम बदमाश है इसलिए हम बोलते हैं मानव सेवा माधव सेवा है तो इसमें ये भूल धारणा है कि मानव और माधव एक ही है लेकिन ये वास्तव में वो अपराध है ऐसे तो इसलिए लोग जो इसमें विश्वास है कि मानव सेवा माधव सेवा एक ही है तो गरीबों को खिलाने और हॉस्पिटल बनाना स्कूल बनाना तो ये सब कहते हैं बहुत कि ये भगवान की सेवा है क्योंकि मानव भगवान है लेकिन ये सब अपराध है अगर हम कहते हैं कि भगवान और सामान्य जीव एक ही है तो वो अपराध है एक उदाहरण बोलता हूं तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री अगर हम कहते हैं ये, ये ये प्रधानमंत्री है ये, ये ड्राइवर कैसा मान है तो वो अपमान होते क्यों? एक में ड्राइवर कैसा मान है क्योंकि रिक्शा ड्राइवर और प्रधानमंत्री दोनों भारतीय नागरिक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद वृक्ष ड्राइवर से बहुत ऊपर है तो आगे हम कहते हैं कि वो, वो प्रधानमंत्री रिक्शा वाला है तो क्या अपराध नहीं होगा अपराध होते हैं। तो भगवान एक परिप्रेक्ष में एक जीव के समान है क्योंकि भगवान भी आत्मा है हम आत्मा है और भगवान आत्मा है लेकिन भगवान परम आत्मा है और अगर हम बोलते कि सभी विचार में भगवान और मानव या साधारण आत्मा एक ही है तो वो अपराध है क्या भगवान के अंदर भी आत्मा होती है आपने अभी बोला भगवान परमात्मा है नहीं भगवान नहीं नहीं भगवान परमात्मा है भगवान परमात्मा है सभी आत्मा के साथ रहते हैं लेकिन परमात्मा का शब्द है इसका मतलब है वही परम है अगर भगवान परम नहीं थे तो वो परमात्मा शब्द का आवश्यकता नहीं था शास्त्र में आत्मा जीवात्मा और परमात्मा तीन शब्द है अगर एक परमात्मा नहीं थे तो परमात्मा शब्द का जरूर नहीं था तो का मतलब एक क्योंकि परम का मतलब एक जिनके ऊपर नहीं है जिनके समान नहीं है तो आत्मा शब्द है और परमात्मा शब्द है ये दो शब्द भिन्न है क्योंकि अंतर है तो परमात्मा है और जीव आत्मा है जीव आत्मा सदैव परमात्मा से अधीन होते हैं, ही निर्ंतर है तो यही समझना चाहिए अगर हम कहते हैं मानव और मादा एक है आत्मा और परमात्मा है तो अपराध होते हैं, और इस अपराध से हम भगवान की भक्ति कभी भी नहीं मिलेंगे प्राप्त तो नहीं करेंगे <laughs> परमात्मा और भगवान में भी कोई तो अंतर है परमात्मा ये शब्द का मतलब भगवान है तो सूक्ष्म विचार में परमात्मा है भगवान का एक रूप है जो भौतिक जगत में सबके सब, सब जीवात्मा के साथ रहते हैं और विष्णु रूप है देखिये साधारण साधारण विचार में परमात्मा और भगवान तो एक ही शब्द है और एक ही मतलब है लेकिन सूक्ष्म विचार में परमात्मा है भगवान का एक विशेष रूप है जो विशेष कर इस भौतिक जगत में सबको पालन करते हैं और सब जीव के हृदय में विराजमान होते हैं सब प्राणी के हृदय में आत्मा के साथ जीवात्मा के साथ रहते हैं ये जो परमा बहुत कुछ सीखना है।, है ये जो परमात्मा है सबके हृदय में है तो कुछ लोग तो गलत कार्य भी करते हैं तो उन गलत कार्यों को करने की अनुमति क्यों दी जाती है उन्हें अगर ये भगवान सबके हृदय में है तो वे गलत कार्य किस प्रकार से कर पाते हैं क्योंकि तो आप, आपने बोला की जो परमात्मा है वो उनकी अनुमति के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता <laughs> तो गलत कार्य नहीं भगवान हमको जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं हैं श्री कहते पुरुषा है भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं और भगवान की इच्छा है कि हम इनके सेवा में रहेंगे लेकिन अगर हम विप्लवी है अगर हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं भगवान हमको अवसर देते है इस भौतिक जगत में ना भगवान होना ईश्वर हम हम भोगी और लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ मैं ईश्वर मैं भोगी हूँ तो भगवान हमको अवसर देते हैं तब से ईश्वर देते हैं तो भगवान की इच्छा नहीं है कि आ, हम इनसे अलग रहेंगे लेकिन अगर हमारी दूषित इच्छा ऐसे होते हैं तो भगवान हमको अवसर देते पूरा अनुमति नहीं देते लेकिन हमको अवसर देते और हमको प्रचार कहते हे बद्ध जीव ऐसे मत करो मेरे पास वापस आओ मेरी सेवा करो फिर तुम सुख शांति प्राप्त करोगे तो भगवान अनुमति नहीं देते लेकिन हमको अवसर देते ऐसे है। होते हैं परंतु ऐसा भी कहा जाता कि है कि भगवान सबके परम हितषी है और तो इसलिए भगवान भाग, हमको गीता देते हैं और बाल तो ऐसे मत करो लेकिन आगे हम जो से इंसिस्ट करते हैं कि मैं है की भगवदगीता नहीं करूंगा मैं भगवान से अलग हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ तो भगवान हमको अवसर देते है क्यों जाना चाहिए क्यूँकी अगर भगवान की भगवान की इच्छा है की हम इनकी सेवा करेंगे लेकिन वो सेवा तो वॉलंटरी स्वच्छा होना चाहिए अगर जबरदस्त से भगवान हम इनकी सेवा लगाते हम अगर मशीन जैसे या खाली डर से भगवान की सेवा करते तो वो प्रेम नहीं होगा इससे भगवान हमको तौर इसी स्वाधीनता देते स्वाधीनता देते हैं, और अगर हम स्वीकार नहीं करते भगवान की सेवा करना तो भगवान हमको इस भौतिक जागर देते तो यही भौतिक जागर क्या है वो जगह जिसमें वो सब बद्ध जीव जो कृष्ण सेवा से अलग रहना चाहते हैं इसमें इस, इस भौतिक जागर में रहते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न है तो अभी काफी समय नहीं है तो तब हम चर्चा करेंगे हरे